दानिशमंदम मारिया एक वक्त का किस्सा है एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत में एक गोबिन नामक कारोबारी रहता था गोबिन उस सल्तनत का सबसे दौलतमंद कारोबारी था और वो महल के करीब ही रहता था इस गोबिन नामी ताजिर की तीन बेटियां थी सबसे बड़ी बेटी का नाम एलिना था दूसरी का नाम كريटा और सबसे छोटी वाली थी मारिया मारिया उन सब में सबसे खूबसूरत थी एक दिन बादशाह ने कारोबारी को महल में बुलाया हुजूर का इकबाल बुलंद हो आओ गोबिन तुम्हारा इस्तकबाल है बादशाह सलामत आपने मुझे बुलाया था हां गोबिन दरअसल बात यह है कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत बड़ा तिजारती सौदा किया है ہمیں کسی من انسان کی ضرورت ہے جو ہاں حفاظت کے ساتھ سارا مال پہنچا سکے اور میرا ماننا ہے کہ اس کام میں تم ہی وہ واحد انسان ہو ہ کا فرمان سن کر گوبین خوابوں میں کھو گیا وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر تا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا کیا بات ہے گوبین؟ تم اترے خاموش کیوں ہو؟ زیادہ کچھ نہیں بادشاہ حضور بات بس اتنی سی ہے کہ اگر میں جاتا ہوں تو میری بیٹیاں گھر میں تنہا رہ جائیں گی میں بس ان کی بابت فکر مند ہوں بس اتنا ہی فکر مت کرو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹیوں کی پوری نگہبانی کی جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا جی بادشاہ سلامت گوہبین اپنی بیٹیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا پر وہ بادشاہ کی فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا वो अपनी बेटियों का अलविदा कहने के लिए घर गया। उसने गुलाब के पौधों के तीन गमले लिए। उसने अपनी बेटियों में से हर एक को एक-एक गमला दिया और उनसे कहा, मैं काम के लिए सफर पर जा रहा हूँ। किसी को घर के अंदर मत आने देना। अगर तुम लोग ने ऐसा किया, तो इन गमलों के जरिए मुझे इसका इल्म हो जाएगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा, गोबिन ने अपनी बेटियों को अलविदा कहा और वहां से रुखसत हो गया। अगले दिन बादशाह अपने दो दोस्तों के साथ उसके घर गया। उसे अपने घर की तरफ आता देखकर मरिया ने अपनी बहनों से कहा, "चलो तहखाने में जाएं और बादशाह के लिए अंगूरों का रस लेकर आएं। मैं चाबी लेकर आऊँगी, एलेना लाल टे� हम ठीक हैं, ठीक है। क्या तुमने सुना मारिया, बादशाह को कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तुम मत जाओ, पर मैं यकीनन जाऊंगी। मारिया वहां से चली गई। वो अपने हर सायों के घर दौड़ी गई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कौन है? इतनी रात गए कौन आया है खाला मैं हूँ मारिया मेहरबानी करके दरवाजा खोले. ओ मारिया तुम इतनी रात गए यहां किस लिए आई हो खाला मेरी मेरी बहनों से लड़ाई हो गई है मेहरबानी करके आज रात के लिए मुझे अपने घर में सोने दीजिए ओ ठीक है अंदर आ अंदर आ मेरी बच्ची मारिया ने पूरी रात जब मरिया वापस नहीं आई, तो बादशाह बहुत गोसे में आ गया। जब मरिया सुबह घर वापस आई, तो उसने देखा कि उसकी बहनों के गमलों का गुलाब मुरझा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद का हकमन नहीं माना था। अपनी सबसे बड़ी बहन के कमरे में गई। उसने देखा कि एलिना खिड़की में खड़ी है और महल क देखो बाग में वो सेब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यकीनन वो बहुत लजीज होंगे। मेहरबानी करके जाओ और मेरे लिए कुछ तोड़ कर ले आओ। अलीना, तुम बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बचपन ना नहीं गया। मेहरबानी करके मारिया जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगी। मारिया ने खिड़की से छलांग लगाई और वो बाग में मारिया, थोड़ा सा ही आगे नींबूओं से लदा एक दरख्त है। मेहरबानी करके कुछ वो भी तोड़ लाओ। एक मर्तबा फिर मारिया बाग की तरफ दौड़ी गई, और इस मर्तबा जैसे ही वो नींबू तोड़ने के बाद वापस जाने को थी, माली ने उसे देख लिया। वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रुको, ये न रुको! एक बार तू मेरे हाथ में आ गई तो देख लेना। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। <tell> मारिया ने मालिक का हाथ झटक दिया। वो इतनी बुरी तरह से कि, कि वो काफी देर तक उठ न सका। और मारिया वहां से दूर भाग गई। इसी को इसका इल्म नहीं हुआ कि चोर कौन था और वो कहां भाग गया। मारिया घर पहुंच गई तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। अगले मर्तबा मुझसे ऐसा कुछ करने को मत कहना, समझ गई? मारिया चली गई। जो कुछ उसने कहा उससे अलीना को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अलीना बस अपने सेबों का लुत्फ उठा रही थी। हम्म, कितने लजीज सेब हैं। खुदा का शुक्र है कि मारिया ही ले आई, वरना म� पेचारा माली, वो अभी भी दर्द से करा रहा होगा। <laughs> अगले दिन दूसरी बहन को केले खाने का जी चाहा। उसने मरिया से कहा कि उसके लिए केले लाए, क्योंकि एक दिन पहले जो कुछ हुआ था, उस वजह से मरिया फिर से वहां नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि उसकी बहन ने मजबूर किया, तो उसी जाना पड़ा। इस मर्तबा जब वो गई तो बादशाह बाग में सैर कर रहा था उसने मारिया को देख लिया ओ तो ये तुम हो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी बादशाह उसके घर की तरफ रवाना हो गया मारिया उसके पीछे होली بار بار बार-बार पीछे देखता रहा جو जुर्म जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में सजा दूंगा तेरे साथ आओ बाशा उसके घर की तरफ रमाना हो गया। मारिया उसके पीछे होली। बाशा बार-बार पीछे देखता रहा इस बात की तसल्ली के लिए कि मारिया कहीं भाग तो नहीं गई। पर अचानक जब वो मुड़ा, तो उसने देखा कि मारिया गायब हो गई है और वहाँ उसका कोई नामोनिशान नहीं है। पूरे शहर में उसे तलाशा गया, पर वो कही مہینو उसकी کی صحت कोई کوئی تبدیلی آی इस दौरान دوران की کی बहनों का کا के کے دونوں के کے ساتھ نکاح ہو گیا اب ان کی خود کی اولادی تھی ایک دن ماریا چھپ کر اپنی بڑی بہن کے گھر میں داخل ہوئی اس نے اس کے دونوں بچے اٹھا اور ان کے بھاگ उसने बच्चों को फूलों की एक बहुत ही खूबसूरत टोकरी में रखा और उन्हें और ज्यादा फूलों से ढाब दिया ताकि किसी को इसका इल्म न हो सके कि उसमें बच्चे हैं। फिर उसने लड़कों की तरह कपड़े पहने, टोकरी को अपने सिर पर रखा और महल की तरफ गए पुकारते हुए। बादशाह के पास ये फूल कौन लेकर ज बाहशा जो अपने बिस्तर में आराम कर रहा था, उसने ये आवाज सुनी। उसने अपने कमरे के बाहर तैनात पहरेदार को बुलाया। सुनो, यहाँ उस आदमी से फूल खरीद कर लाओ, जो बाहर फूलों के लिए गुहार लगा रहा है। जाओ, जल्दी करो। पहरेदार गया और उसने फूलों की टोकरी खरीद ली। उसने बाहशा को वो ट उसने फूलों के बीच दो बच्चों को देखा उसका दिल मोहब्बत से लबरेज़ हो गया वो सोचने लगा कि वो मारिया को इस तोहफे की कीमत कैसे चुकाए फिर उसे याद आया कि मारिया ने उसकी कैसे बेइज्जती की थी वो फिर से तैश में आ गया उसने मारिया से बदला लेने का इरादा कर लिया तभी एक पहरेदार अंदर आया बादशाह सलामत वो ताजी जिसे आपने काम के लिए भेजा था वो काम खत्म करके वापस आ गया ठीक है उससे कहो कि कल दरबार में हाजिर हो एक पत्थर से बना कोट लेकर और अगर वो नहीं आया तो उसे सज़ा दी जाएगी जाकर कह दो उससे जो हुकुम बादशाह सलामत अपने घर की हालत देखकर वो कारोबारी बहुत गमजदा हो गया उसने सोचा कि उसकी बेटियों ने उससे वादा किया था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा पर उसे वहां अपनी कोई भी बेटी नजर नहीं आ रही थी उसे ये इल्म हुआ कि उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने उसकी इजाजत के बगैर निकाह कर लिया है वहाँ पहरेदार पहुँचा सुनो बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम्हें दरबार में कल पेश होना होगा एक कोट जो पत्थर से बना है बादशाह सलामत के लिए अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी ताजीर बहुत ग़मज़दा हो गया बदलाव कि इन हालातों को देख कर, एक तरफ तो किसी को ये इल्म नहीं था कि मारिया कहां थी और दूसरी तरफ वो कोर्ट के इस होक्कम को लेकर खौफजदा था। सिर्फ एक दिन में उसके लिए कोर्ट का इंतजाम करना नामुमकिन था। एक ही दिन में मैं इस कोर्ट का कैसे इंतजाम कर पाऊंगा? अब्बा कोर्ट के बारे में फिक्र मत कीजिए। आप बस ये चौक लेक कारोबारी को समझ नहीं आया पर उसे मारिया पर भरोसा था तो वो चौक लेकर महल में गया तुम खाली हाथ ही आ गए बताओ कोट कहां है बादशाह सलामत मेहरबानी करके मुझे माफ करें पर मैं कोट नहीं बना सका तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ नहीं हुजूर मेहरबानी करके मुझे माफ करें मुझे जाने दें अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो, तो अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो। ताजीर बिना कुछ कहे घर वापस आया। वो बहुत उदास था। ये सोच सोचकर कि वो कैसे अपनी बेटी बाहशा के हवाले कर सकता है? जब वो घर पहुंचा, उसने वहां मारिया को बैठ देखा, उसका इंतजार करते हुए। अब्बा, क्या हुआ वहाँ? मेरी बच्च पाशा ने मुझे कहा है कि कोर्ट के एवज में तुम्हें उनके हवाले कर दूँ। फिक्र ना करें अब्बा। आप एक गुड़िया ले जाइए जो बिल्कुल मेरी तरह लगती हो। गुड़िया के सिर पर एक धागा होना चाहिए जो उसके सिर के आसपास लिपटा हो, जिसे खींचने पर मैं जवाब दूँगी, हाँ या ना। अगले दिन ताजीर महल पह इसलिए सिपाही मारिया को बाहरशा के आरामगाह में ले गए। मारिया ने उस गुड़िया को अपने कपड़ों के तहों में छुपाया हुआ था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने चुपके से वो गुड़िया अपने लिबास के तहों से बाहर खींचकर निकाली और खुद बिस्तर के नीचे छुप गई और अपने हाथ में धागा पकड़ लिया। म بادشاہ اس سے سوال کرتا رہا اور اسے اس کی ساری غلطیاں گنائی ماریا نے اپنی سب غلطیوں کے لئے ہاں میں سر کر جواب دیا اور اسی لیے میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر کلب کر دیا جیسے ہی سر زمین پر گرا بادشاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا بوسا لیا ہو اتنی محبت؟ مرنے کے بعد بھی؟ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے انہی ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دیا ہے۔ اس لیے اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنا خود کا سر کاٹنی ہی والا تھا، ماریا بستر کے نیچے سے نکل کر باہر آئی۔ اور بادشاہ نے اسے آغوش میں لے لیا۔ پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگی۔